उसे ही कितना भाव होता था वह केवल नित्य गोपाल नित्य गोपाल करती रहती और कहती नित्य कहाँ नित्य कहाँ मैं कहती कौन जाने तेरा नित्य कहाँ है देख कहीं गंगा के किनारे भाव टाँव में डूबा पड़ा होगा पूजा का समय हो गया है माँ पूजा करने बैठेंगी मैं नीचे आया पूजा के बाद ऊपर प्रसाद लाने गया माँ पूजा घर में दक्षिण की ओर मुँह करके पैर फैला कर बैठी थी और साल के पत्ते में प्रसाद निकालकर रख रही थी दक्षिण ओर के बरामदे में मैं बैठकर दिखा दिखा कर कहने लगा मुझे यह दो वह दो बाद में मैंने और एक चीज़ चाही पर वह मां के हाथ की पहुंच में नहीं थी पैर के बाद के कारण उन्हें उठकर आने में कष्ट होगा यह सोच मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर उसे लेने गया इससे माँ के पैर से मेरे हाथ की कोहनी का ऊपरी हिस्सा टकरा गया माँ ने तुरंत ओह कह हाथ जोड़कर नमस्कार किया मैंने कहा यह क्या भला हुआ क्या है माँ केवल नमस्कार से संतुष्ट न हो बोली आओ आओ एक चुम्बू लू लाचार हो मैंने मुंह बढ़ा दिया उन्होंने हाथ से मेरी ठोड़ी का स्पर्श कर चुम्बन किया तब कहीं उनका मन शांत हुआ वे भक्तजनों को इसी प्रकार भगवत भाव से नमस्कार करती थी और फिर अपने संतान के रूप से स्नेह करती थी